भगवत गीता अध्याय गीता का सार श्लोक संख्या दस से आगे अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी के संस्थापक आचार्य के द्वारा ओम अज्ञानतिमिरा ज्ञानान् हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण ऋषिकेशन मध्य विशिदंत श्लोक लिया था कि फिर हसते हुए जैसे जैसे हंसते हुए ऋषिकेश भगवान श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच शोक करते हुए अर्जुन को ये वचन कहे दो घनिष्ठ मित्र तथा घनिशाश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति पूर्वक बातें की जैसा कि अपेक्षित है ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए अतः भगवद गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबो के लिए है और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी है भगवत गीता पूरी सेना के सामने बोली गई है सब लोग उसको सुने हैं इसलिए उस इसको सुनने के अधिकारी सब लोग हैं मित्र हो शत्रु हो कोई भी हो सब लोग भगवत का भगवत गीता का उपदेश सुन सकते हैं अधिकार निर्णय एक महत्वपूर्ण वस्तु रहती है कोई भी शास्त्र कोई भी पुस्तक या कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए आजकल क्या है पुस्तकें छापी जाती है बुक्स मिल गई छपी हुई आपको यदि गीता गोविंद चाहिए वो पढ़ना है जयदेव गोस्वामी का तो वो भी आपको छपा छपा है मिल जाएगा अनुवाद के साथ अभी गीता गोविंदा भगवान श्री कृष्ण की ऐसी लीलाएं हैं श्रीमती राधा रानी के साथ कि जिसको एक मुक्त व्यक्ति के अलावा कोई भी सुनेगा तो वो और ज्यादा बद्ध हो जाएगा भौतिक जगत उसका बंधन बढ़ जाएगा क्योंकि उसका अधिकार नहीं है वो चीज सुनने के लिए भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं हैं श्रीमती राधा रानी से उसको एक स्त्री पुरुष के बीच यौन संबंध की तरह लेगा और क्योंकि वो तो उससे आसक्त है स्त्रियों से तो इसलिए उसकी वो आसक्ति बढ़ जाएगी ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग प्रकार का ज्ञान होता है जिसके अलग अलग लोग अधिकारी होते हैं सबको हर एक ज्ञान प्राप्त नहीं होना चाहिए स्तर के अनुसार कार्य के अनुसार तो ये आधुनिक विचार है कि सबको सब ज्ञान प्राप्त करने का मौका मिलना चाहिए पुस्तकें छाप के रख देते हैं उसमें कोई योग्यता नहीं देखते हैं। कौन किसकी योग्यता क्या है तो ये जो पद्धति है पुस्तकें छाप के रखना और सब लोग उसको पढ़ेंगे ये आधुनिक पद्धति है पहले गुरु और शिष्य गुरु के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता था तो कोई भी ज्ञान चाहिए आपको तो धनुर्विद्या का ज्ञान चाहिए शल्य चिकित्सा का ज्ञान चाहिए आयुर्वेद का ज्ञान चाहिए कोई भी ज्ञान आपको चाहिए तो वो गुरु के माध्यम से प्राप्त होता था तो गुरु ज्ञान देने वाले हैं और शिष्य ज्ञान लेने वाला है और वो ज्ञान का संचार कब होगा ने आज आपको चाहिए मान लो गीता गोविंद का ज्ञान आपको लेना है ठीक है गीता गोविंद पुस्तक का तो आपको क्या कब मिल जाएगा वो ज्ञान नहीं ज्ञान को एक्सेस मतलब ज्ञान मिलना मतलब ज्ञान ज्ञात होना हाँ ज्ञान आपके पास आ रहा है अभी उसको आप समझे नहीं समझे बात अलग है पढ़ तो उसके लिए क्या चाहिए आपके पास पैसा गीता गोइन इतनी पुस्तक होगी आपके तो पास डेढ़ सौ रूपया है तो डेढ़ सौ रूपया दिया आपके पास आ गया अभी आप पढ़ने लगे तो अभी मान लीजिए कि वहीं आप पुस्तकें है नहीं और महाराज को गीता गोइंद तो पता है वो आपको ज्ञान दे सकते हैं उसका आपको गीत गोविंद का श्लोक भी नहीं पता है क्योंकि पुस्तक तो है नहीं तो श्लोक कहाँ से पता होंगे सही? जब तक गुरु बताएंगे नहीं तब तो, तो श्लोक पता होंगे नहीं क्योंकि मुझे गीत गोविंद सीखना है तो महाराज क्या बोलेंगे तो हाँ तो बोलेंगे पहले भगवान का गीत तो सुनो भगवद गीता उसको सीखो बाद में देखते हैं <laughs> तो आप बोलेंगे नहीं नहीं डेढ़ सौ रुपये डेढ़ सौ रुपये महाराज को बोलेंगे लीजिए ना डेढ़ सौ रुपया ले लीजिए मुझे ज्ञान देखा ज्ञान <laughs> सौ रूपये डेढ़ सौ क्या डेढ़ करोड़ दोगे तो भी महाराज ज्ञान नहीं देंगे एक लोग भी नहीं बताएंगे नहीं? क्यों क्योंकि योग्यता नहीं नहीं है तो पुस्तक छपने से अयोग्य व्यक्ति को को होना चाहिए वो ज्ञान उनको एक्सेस मतलब कि प्रवेश मिल गया और वो उसको उल्टा ही समझने वाले उसका दुरुपयोग ही करने वाले इसलिए शास्त्रों को लिखित स्वरूप देना एक पाप माना जाता था पहले के युगों में उसको सुन सुन करके याद रखना होता सुनने की परंपरा से चलता है। इसलिए उसको श्रुति कहते हैं। श्रुति सुन करके जो याद रहा उसको स्मृति कहते हैं। और फिर आपने बताया जैसे सुना और वही ज्ञान अपने शब्दों में बताया उसको स्मृति कहते हैं अक्षर अक्षरशा बताया तो श्रुति समझ बलराम बोल रहा था कि बैल छूट करके भाग गए भाई बलराम ने वास्तव में बोला होगा अरे रक्षक देख तो सही बैल छूट के भाग रहे हैं तेरी रक्षक आकर के मुझे बताते बलराम ने बोला अरे रक्षक देख तो सही बैल छूट के भाग रहे हैं और एक आया कि बलराम बता रहा था कि बैल छूट के भाग रहे अंतर है शब्दों में ऐसे श्रुति और स्मृति तो ये गुरु के माध्यम से ज्ञान आता था इसलिए वो उस प्रकार से अधिकार के बिना किसी को नहीं दिया जा सकता और कुछ ज्ञान ऐसे होते थे जिसके ऊपर सभी व्यक्ति का अधिकार होता है जैसे आत्मा का जो ज्ञान है वो सभी व्यक्ति की योग्यता है वो ज्ञान प्राप्त करेंगे तो किसी को भी दिया जा सकता है तो वैसे भी ज्ञान होते थे कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो कोई कोई व्यक्ति की प्राप्त कर सकता है सबको नहीं दिया जाना चाहिए वो योग्यता में दूसरी भी अलग कंसिडरेशन रहती है एक तो है कि योग्यता होना कि आपका वो लेवल नहीं है स्तर नहीं है वहां तक पहुंचे नहीं इसलिए नहीं मिला दूसरा है कि आपको कोई जरूरत नहीं है उसकी जैसे एक खेत का मजदूर है उसको धनुर्विद्या की आवश्यकता है नहीं है कोई जरूरत या उसको शल्य चिकित्सा जानने की आवश्यकता है शल्य चिकित्सा मतलब सर्जरी ऑपरेशन करते हैं उसकी आवश्यकता है उसको नहीं है तो वो ज्ञान उसको नहीं दिया जाएगा उसका एक्सेस एक्सेस ही ही नहीं नहीं होगा। होगा। क्या बोलेंगे हिंदी में? उपलब्ध। उपलब्ध उपलब्ध उसके पास न शल चिकित्सा मतलब सर्जरी ऑपरेशन जो करते हैं उसको शल्य चिकित्सा मतलब बीमारी को ठीक करना ट्रीटमेंट कोई बीमार वो बीमार होगा तो जो बीमारी ठीक करने वाले वो आकर के ठीक करेंगे ना कोई बोलेंगे पैसे पैसे नागे खुद अपनी शल्य चिकित्सा कैसे करोगे हरेक वस्तु हर, हर एक व्यक्ति हर कोई वस्तु तो कर नहीं सकता है ये ये लॉजिक से तो आपको फिर सब कुछ करना पड़ेगा अभी आप खेती में भी खेती में भी कुछ ऐसी चीजें अभी लोहार के पास जाओगे ना नहीं लोहार तो कैसे लेता मैं खुद लोहारी काम सीख लेता हूँ तो पहले आप लुहारी काम सीखोगे खेती काम सीखोगे फिर बोलोगे अभी सुथारी काम भी सीख लूंगा कारपेंटरी और उसके बाद रोटी बनाना भी सीख लूंगा रसोई भी सीख लूंगा फिर पढ़ाना भी सीख लूंगा प, पढ़ूंगा पढ़ाना भी सीख लूंगा आयुर्वेद आए, सीख लूंगा तो सब कुछ सीखने जाएंगे तो कुछ कुछ नहीं सीख पाएंगे <laughs> इसलिए हर एक व्यक्ति का अपना अपने कार्य रहता है वो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो आवश्यकता है वो ज्ञान उसको उपलब्ध कराया जाता है आप जैसे बोले ऑलराउंड ऑल राउंडर का अर्थ ये नहीं कि सभी कुछ जानते हैं एक पर्टिकुलर शब्द बोलना है चार है चार पांच विद्या उसके पास तो उसको बोल दिया जाता ऐसा नहीं की ऑलराउंडर उसको सब विद्या सभी प्रकार से पता है थोड़ी थोड़ी अच्छी थोड़ी थोड़ी कुछ विद्या आती है ऐसे और एक में मास्टर है मतलब ये अपनी वो जैसे है, है। खेल कुछ होते ना इनको कड़िया काम है और कड़िया काम काम आता आता है है और जिसको तो थोड़ा भी करते हैं वायर ठीक कर दिया खेड़ है अभी जो खेडूत है उसको कड़िया काम थोड़ा आता है आप उसको बोलो चलो मंदिर बनाओ तो बनाए बना पाएगा और कड़, कड़िया काम जो मेनली करता है जो मंदिर भी बनाता है उसको थोड़ी बहुत खेती भी आती लेकिन उसको आप आप बोलो कि अभी बस आप खेती सब ना जीवन चलाओ तो चला पाएगा नहीं चला पाएगा। ऐसे तो एक मुख्य कार्य रहता है थोड़ा, दूसरा थोड़ा बहुत आता है आज बाजू की चीजें जब ये हुआ, तो इसमें ऐसा ना तो नहीं होता है इसका तो नहीं खेती तो कर रहे हैं बाकी थोड़ा समय मिला कुछ ये मिला तो दूसरा भी कार्य लेके सपोर्ट ले लेंगे तो कहने का तात्पर्य कि जो कोई कार्य करते हैं तो कार्य के अनुसार भी क्या ज्ञान उपलब्ध उसको कराया जाता है वो भी रहता है जबकि आधुनिक जीवन में लोग सोचते हैं मुझे जो इच्छा है वो ज्ञान में उपलब्ध कर लूंगा वो उसका मुझे उपलब्धि होनी चाहिए चाहे मुझे वो काम में आए कि नहीं आए वो अलग बात है अभी जो जैसे हम भी यहाँ पे प्रैक्टिकली करते हैं जो प्रचारक है उनको अंग्रेजी सीखने की जरूरत है बाकी को क्या अंग्रेजी सीखने की जरूरत है तो प्रचार करने जाएंगे तो लोग मिलेंगे जिनको अंग्रेजी में कुछ बताना पड़ेगा वो बोलेंगे तो कम से कम पता होना चाहिए अंग्रेजी तो उनके लिए अंग्रेजी की जरूरत है तो बाकी लोगों के लिए की जरूरत नहीं है सही बच्चों सही बच्चों को नहीं पढ़ाते ना अभी चेंज हो गई सिस्टम कुछ महीने में चेंज हो जाएगी चेंज हो, पास हो गया है, अभी तो मुझे नहीं मतलब है पता मना किया था मुझे नहीं पता तो मैं जानना था आपको कहाँ से पता चला अरे लेकिन अभी देर है अभी तो गाया में तो काफी देर है उसका तो कैलकुलेशन होगा सेवा करने के लिए तो कहने का तात्पर्य है कि यहाँ पर भी हम उसको लागू तो कर ही रहे हैं, जैसे अभी एक किसान है या कोई मजदूरी का न सीख रहा है बैल चलाना सीख रहा है अब उसको संस्कृत सिखाने की जरूरत है तो सीख लिया तो सीखी है लेकिन उसको संस्कृत सीखने की आवश्यकता नहीं है तो उसको संस्कृत का ज्ञान क्यों उपलब्ध करवाया जाए और मान लो संस्कृत संभाषण भी सीखता है तो उसको पाणिनि व्याकरण तो थोड़ा उसके तीन हजार सूत्र याद कराने कर तीन हजार है कितने आठ हजार है आठ हजार है शायद पानी पानी महाेश्वर सूत्र कैसे शुरू होता है आईवन आईवन आपको यही लगेगा कि छोटा बच्चा खिला हाँ, रहा है <laughs> ये संस्कृत की शुरुआत कुछ पता ही नहीं चलता है पता <laughs> तो ये सब की आवश्यकता नहीं है एक किसान को हाँ वो अण से यदि बैल चल रहे हो तो आई उन करके चलाएगा लेकिन वो महेश्वर सूत्र नहीं कहा जाए उसको समझ नहीं होगी <laughs> <laughs> कितने सूत्र बोल देते हो <laughs> <laughs> एक बार दो विद्वान व्यक्तियों के बीच में चैलेंज चुनौती हुई एक था वो लिखने वाला था बहुत ही एक्सपर्ट था लिखने वो बोला कुछ भी बोलो उसी स्पीड से मैं लिख सकता हूँ उसी स्पीड से लिख सकता हूँ कुछ भी बोलोगे और ये जो बोलने वाला था वो बोला तुम लिख ही नहीं पाओगे असंभव है तो बोला ठीक है चलो चैलेंज तो वो लिखने बैठा और क्या चला किसा कर ज्यादा किसानों के अधिकार का विचार रहता था पहले जो आज पुस्तकों के होने से मैं अभी ये पढ़ लू मैं अभी वो पढ़ लू जी ये पढ़ सकता हूँ प्रभु जी वो पढ़ सकता हूँ हर हर एक वस्तु में बस हम यही सोचते कि हम पढ़ने के लिए योग्य है या ये हमारे लिए ठीक है नहीं है तो ये पुस्तक होने का एक नुकसान है इन प्रभुपाद ने पुस्तक होने का लाभ कर दिया उन्होंने ऐसे सब ग्रंथ छाप दिए जो सबको योग्यता है पढ़ने तो प्रभुपाद ने भगवत गीता। प्रिंटिंग कराई भागवतम चैतन्य चरिता अमृता तो अपने जो सब ग्रंथ है वो ऐसे ग्रंथों की प्रिंटिंग कराई जो सबके लिए हितकारी तो जो जो ज्ञान सबको मिलना चाहिए उसमें यदि पुस्तक छपती है तो आसानी से सब लोगों के पास वो ज्ञान पहुंच सकता है इसलिए प्रोपाद की पुस्तक है वास्तव में सब योग्य है प्रोपाद की पुस्तक पढ़ने के उसमें भी थोड़ी बहुत योग्यता का भनक दी प्रोपाद ने कि भागवतम दशम स्कंद सीधा मत जाओ प्रथम स्कंद से शुरू करो भागवतम से पहले भगवद गीता पढ़ो लेकिन फिर भी कोई भी यदि दशम स्कंद भी सीधा खरीद करके पढ़ लेता है प्रभुपाद की पुस्तक का तो भी तात्पर्य इस प्रकार से बताए गए हैं कि उसको इतना तो समझ में आ जाएगा मुझे जाके अभी भगवदगीता पढ़नी चाहिए और सिस्टमेटिक आना चाहिए और जो भी भगवदगीता में बताया वो चीज़ें उधर प्रोपाद तात्पर्य में रिपीट करते हैं ताकि वो व्यक्ति मिस नहीं हो जाए दशम स्कंद तो दसम स्कन मतलब पहले चौदह अवधि तो ने उधर फर्स्ट फोर्टीन उसके बाद वाले उनके शिष्य उसी प्रकार से पालन करके तो जैसे करते उसी प्रकार से करते आपको तो मिलेगा तो भगवत गीता में वो सब चीजें बार बार प्राप्त होगी तो इसलिए ये योग्यता भगवत गीता की योग्यता सबकी है तो सभी ग्रंथ ऐसे नहीं होते इसलिए हमको यदि होना होना है है तो क्या चीज के लिए होना चाहिए? जिसकी योग्यता प्रभुपाद की पुस्तकें पढ़ने के लिए बार बार बार बार प्रभुपात की पुस्तकें पढ़ने के लिए उत्साही होना चाहिए ये हमारी योग्यता है अब दामोदर दास या जय दामोदर प्रभु तो या ऐसे जो लोग हैं उनको देख करके ये मत सोचे कि अलग अलग अलग अलग पुस्तकें वो लोग पढ़ रहे हैं तो हमको भी वो पढ़नी चाहिए समझ रहे हैं? क्योंकि हमारी सेवा में आता है, तो अनुमति प्राप्त हुए तो उस प्रकार से वो कर रहे हैं तो हमारी सेवा का एक भाग है जो आपके लिए तो वो सेवा का भाग होने वाला ही नहीं है कभी कल मुख्य पुस्तकें पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे बार बार एक बार दो बार तीन बार जितनी भी आवश्यक वस्तु है भगवत दान जाने के लिए सब कुछ प्राप्त हो जाए सब कुछ है यह हमारी योग्यता है प्रभुपात की पुस्तक में कितनी पुस्तक हैं आप पढ़ते पढ़ते खत्म नहीं होने वाली सही कितनी है भगवत गीता, भागवतम चैतन्य चितम कितने पेजिस हुए गीता और कृष्ण मिलाकर के 1700 हजार पेज ठीक है एक कृष्ण भगवत गीता कृष्ण मिला के एक हजार सात सौ और फिर भागवतम कितने पेज हुए तक स्कंध है, है उसमें से ऑन एंड एवरेज सात सौ सौ आठ सौ पेज की एवरेज निकल गई सौ नौ सौ प्रथम में हजार है द्वितीय में फिर छः सौ बारहवें स्कन में केवल 300 पेज सौ बारह स्कन में केवल 300 हैं, तीसरे दोनों मोटे चौथा मोटा है पांचवा भी उसी साइज का है, छठा थोड़ा पतला है सातवां आठवां सेम साइज है, तो कितना हुआ अठारह अठारह एक सौ अस्सी में से छत्तीस निकाल दो चौवालीस तो ना एक सौ चौवालीस चौदह हजार चार सौ पेज चौदह हजार भी गिन लो चौदह हजार पाँच सौ और एक हजार पाँच सौ सोलह हजार पेज ये हो गए फिर चैतन्य होंगे नौ नौ खंड पाँच सौ रुपये हो रहे फोर थाउजेंड फाइव है, समझिए ना मोटे मोटे बीस हजार पेज यही हो गए सिर्फ आपकी छोटी पुस्तक ये सब मिला करके दो हजार और दो दो हजार तीन हजार पेज आपको पढ़ने हैं। ये एक राउंड हुआ कम से कम पहले की प्रभुपाद तो लीजिए एक राउंड हुआ प्रभुपाद की पुस्तक का कितने तेईस पेज रोज के बीस पेज आप पढ़ोगे ये एक घंटा पढ़ोगे तो बीस पेज होगा रोज के बीस पेज आप पढ़े तो तेईस हजार मतलब तेईस हजार मतलब हजार दिन, आ, तो दिन एक हजार दो सौ दिन एक हजार दो सौ दिन साल में तीन सौ दिन की एवरेज निकालो आप पढ़ते हो क्योंकि पैंसठ दिन तो इधर उधर में चले जायेंगे तो साल में दिन मतलब चार, साल में तो। चार साल एक राउंड में लग गए मिनिमम ये आप रोज़ घंटा पढ़ोगे तो साल निकल गए उसके बाद वापस पहले से शुरू करना है महाराज ने दूसरी कोई पुस्तक पढ़ने से पहले छह बार तो की सभी पुस्तक छह छह छह बार बार तो तो आप सोचिए पढ़ने जाओगे जाओगे तो चौका साल निकल निकल गए जवानी गई बूढ़े हो तब तो तक बलराम का सोलह साल है छह बार पढ़ेगा चालीस साल का हो जाएगा <laughs> प्रहलादानंद स्वामी करके एक के के उन्होंने भगवत गीता कितनी बार पढ़ी है पता है लगभग उसके आस पास हाँ याद है कृष्णभूबी पूरी याद है वो क्या सन्यास के मिनिस्टर है सन्यास मिनिस्ट्री के सबसे प्रु गए थे तो सेमिनार लेते तो बोलते ठीक है, है फिर बुक का ये, ये पेज खोलो और यहां से पढ़ना शुरू करो वो लाइन बोलेंगे फिर वो जैसे ही पढ़ना ये बताते फिर वो बताते है लाइक दूरा बरबेटी प्रभुपात की सब पुस्तक उन्होंने कई कई बार पढ़ी भागवतम चेतन चरितमृत रोज उनका तो दो दो तीन तीन घंटा पढ़ते हैं, बहुत बिजी होने के बावजूद तब तो सोचो, कोई व्यक्ति बार बार कैसे प्रभुपत की पुस्तक पढ़ सकता है सकता है। आ, तो उसमें कुछ जबरदस्त वस्तु है ना, न स्वयं अपनी पुस्तक पढ़ते हैं। तो इसलिए हम यदि संतुष्ट नहीं हो रहे प्रोहुपत की पुस्तक पढ़ के तो हमने कुछ गड़बड़ मैं कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है इतना सारा है प्रभुपात की पुस्तक में क्वालिटी में भी क्वांटिटी में भी इतनी सारी पेजेस है प्रभुपात की पुस्तक के क्वांटिटी और क्वालिटी भी अंदर कितनी सारी वस्तुएं बताई बताइए इसको पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे तो हमारा जीवन ऑलरेडी सफल हो गया जबकि दूसरी पुस्तकों के पास हम जाएंगे तो डेंजर ये है हमारी योग्यता है नहीं ऐसा हो सकता है उसके लिए तो उल्टा सीधा भी समझ गए और प्रभुपात फिर वो पुस्तक में कभी हम हमारी योग्यता नहीं है और उसमें हमको इंटरेस्ट आ गया तो प्रभुपात की पुस्तक से इंटरेस्ट चला जाएगा भाई इसमें तो मजा नहीं आता है प्रभुपात की पुस्तक मजा नहीं आता है। इसमें मजा आता है तो हम ज्यादा वो पढ़ेंगे प्रभुपात का कम कर देंगे तो जो शुद्धि होनी है प्रभुपात की पुस्तक पढ़ के हमको जो वास्तविकता में आवश्यकता है वो मिलता नहीं है और जो नहीं आवश्यकता है वो सब भर रहे हैं हमारे तो जीवन का क्या होगा इसलिए ऐसे विचारों से थोड़ा दूर रहना चाहिए हमको प्रभुपात की पुस्तकों को चिपक के रहना चाहिए हमेशा फिर यदि सेवा के लिए कुछ ऐसी चीज आवश्यक है तो जाके पढ़ो अनुमति लेके वो अलग बात है अन्यथा तो कोई जरूरत नहीं प्रभुपात की पुस्तक है हमारा बेसिस है इसमें सब कुछ दिया है विस्तार में जो केवल रिसर्च कार्य कर रहे हैं इस प्रकार के जो कार्य कर रहे हैं उनको दूसरी पुस्तकों पर जाना पड़ता है कभी बाकी को आवश्यकता नहीं है ऐसी इसलिए यहाँ पे प्रभुपात बता रहे हैं कि ये दोनों सेनाओं के बीच में क्योंकि ज्ञान दिया जा रहा है भगवान के द्वारा अर्जुन को इसलिए ये इससे समझ में आता है कि ये भगवदगीता का ज्ञान है वो सबके लिए है उसमें कोई पात्र अपात्र का विचार नहीं है ये सबके लिए योग्य है सब लोग इसके लिए योग्य हैं तो अभी समझ में आया कि आज हमको विचार भी नहीं आएगा कि कैसे इसका अर्थ कैसे ये हो सकता है सबके बीच में बोल रहे तो सब लोग सबके बीच में तो बोलते ही है ना पहले ऐसा नहीं था ज्ञान ऐसे नहीं मिलता था पहले गुरु से शिष्य को मिलता था एकांत में या तो दूसरा एकांत में मतलब जो जो योग्य लोग है वही तो उधर होंगे ऐसा नहीं कि गुरु सबके सामने शिष्य को ज्ञान दे रहे अभी वेद का ज्ञान देना है तो इस गुरु थोड़ी ना सबके सामने वेद का ज्ञान शिष्य माइक लगा के माइक वाली सिस्टम ये सब बेकार प्रभुपाद ने इसका उपयोग कर लिया जो ज्ञान सबको मिलना चाहिए वो ज्ञान बता करके बाकी एक तरह से योग्यता देखते ही नहीं है इसमें इसलिए मैं भी कई बार जब भगवत गीता भी जब बता रहा हूँ तो मान लो कि अलग अलग योग्यता वाले शिष्यों को बच्चों को अलग करके भी बताता हूँ कई बार क्लासेस भी अलग कर देते हैं कई बार केवल वो बात नहीं है कि वो ऊपर आ नहीं रहे लेकिन कुछ चीजें भगवत गीता में से उनको बतानी है और कुछ नहीं भी बतानी है ऐसा होता है अभी दो दो प्रकार के लोग अभी इनको मुझे बताना है वो और इनको नहीं बताना है तो दोनों चारों एक ही क्लास में बैठे तो कैसे होगा भगवदगीता के ऊपर व्याख्यान करने में भी कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो कुछ लोग उसके लिए योग्य है कुछ नहीं है तो व्याख्यान में भी वो योग्यता देती जाती है तो, है उसके। भगवत गीता का व्याख्यान जो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ और जो मैं इन लोगों की ग्रुप को वेद था, था काफी अंतर था जो भागवतम कथा होती थी हाँ तो वो तो भागवतम सबके लिए ही लेकिन वेद की कथा सबके लिए नहीं होती भगवत गीता में कुछ ऐसी चीजें नहीं है, है भगवत तो, तो जो सब जब सब लोग होते हैं तो उस प्रकार से बताया जाता है जिसमे सब जो योग्यता सबकी जिसकी है वही चीज बताई जाए लेकिन जब उसको क्लास की तरह लिया जाता है उसके माध्यम से अलग अलग अलग अलग जो विषय है उसको लेकर के आते हैं तो उसमें फिर और भी योग्यता देखी जाती है जैसे अभी कुछ मंत्र बोलने हैं वेद के तो वो कथा में वेद के मंत्र नहीं बोले जाएंगे शुद्धि के मंत्र ये भगवदगीता के ऊपर भी कॉमेंट्रीज है ना आचार्यों की संस्कृत में वो कमेंट्री संस्कृत में क्यों है क्योंकि दूसरे लोग को योग्यता नहीं होगी वेद मंत्र भी आएंगे वो ब्राह्मणों के बीच रहने के लिए अभी जब भगवत गीता सामान्य लोगों को सिखाते है उनको प्रवचन करते है उसका तो उसमें वो सब वस्तुएं नहीं लेके आएंगे नहीं नहीं वेद मंत्र हर कोई पाठ नहीं कर सुन भी नहीं नहीं तो क्या होगा कहने तो का तात्पर्य है हमारी जो योग्यता है उस प्रकार से हम आगे बढ़ें उस प्रकार से वो हमारे लिए अच्छा है यहाँ तो हर एक वस्तु की योग्यता सबके लिए। वेद तो मंत्र जो पाठ करते हैं है तो आवाज आती है नाम तो तक आती है तो? बाहर तक नहीं पहुँच पाते पहले भी जब शायद भगवान श्रीरंगम में सब ब्राह्मण ही रहते थे तब पहले तो ऐसे कह रहे जब भगवान गए थे तब वेद मंत्रों के तो वो सब तीनों द्विजय थे ना भगवान द्विजय है ना नहीं तो और भी तो तब... नहीं अच्छा वो बोल रहे जब स्वागत कर रहे तब की बात कर रहे हैं देखो स्वागत है यज्ञ है ऐसे जो पर्व है तो पर्व में वेद मंत्र जब उच्चारित होते हैं, तब शूद्र भी उधर होते हैं, तो वो सुनते तो उससे पाप नहीं होता तो लेकिन यदि वो सिखाना या सिखाने की दृष्टि से या जब सिखा रहे हैं तब सुन रहे हैं या, या जब, जब पारायण कर रहे हैं तब सुन रहे वो ठीक नहीं है कारण है लेकिन ये तो पर्व के समय तो होगा ही अभी विवाह है तो विवाह में वेद मंत्र उच्चारित होते सब लोग होते विवाह में है क्योंकि शूद्र तो हर एक जगह पर होते ही है कोई भी पर्व होगा तो उसमें मदद करने वाले तो सब शूद्र होते ही है यज्ञ भी करेंगे भी यज्ञ में सब शूद्र होते हैं जो मदद करने आते हैं तो वो लोग भी सुनते हैं वेद पाठ लेकिन सुनते हुए भी लोगों को वो समय अलाउड है लेकिन अभी वो सुनकर करके वो याद रख लीजिए और उसको उच्चारण करने लगे नहीं तो करने के ने तो कथा से पता लगता है ना राम तो उसका उनको तो वही ज्ञान जो श्रुति का है वो कथाओं से प्राप्त होता है रूप और वो कथाओं के माध्यम से ही वो सही से वो ज्ञान अपने जीवन में लगा पाते हैं श्रुति के माध्यम से लाने का अर्थ नहीं है यज्ञ पाक पाक है क्योंकि शुद्र का एक ही दीक्षा होती है विवाह विवाह के समय अग्नि मिलती है पाक करने की पकाने की शुद्र और स्त्री दोनों का एक ही संस्कार होता जो है विवाह का अग्नि को परे रखनी चाहिए आ, रखते। फिरो आ, रखते रखते थे घर में मुख्य रूप वस्तु वहाँ पे हो है कि वो अग्नि से उनको अनुमति प्राप्त हुई पाक करने की माचिस खुद ही नॉन वेद ही तो फिर आप उसमें क्या कैटेगरी बनाओ मंत्र अब मैं कर तो वो वो सारी एक एक नहीं हो गई ना आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं नहीं प्रश्न कर, कर सकते लेकिन मैं उत्तर दूंगा ऐसा जरूरी नहीं इस वस्तु का ये लोग भी पहले काज्ञ कर आ, उसमें ना दो की समाथ समाथ तो उसमें उसमें है है ना हैं ठीक अभी समय बहुत सारे पता नहीं कि मंत्र मंत्र जी ये ये करते तो ज्ञान में मुरलीधर भाटा और वसुदेवन मुरलीधर भट्टर वो शिरंगम जो रंगनाथ जी हैं उनके मुख्य पुजारी है जो मंदिर के जो मुख्य पुजारी है सबसे चीफ हेड ठीक है और वो जहाँ पे रहते हैं उनका जो घर है वहाँ पे चैतन्य महाप्रु रहे थे जब गए चतुर्मासी में श्रीरंगम चैतन्य महाप्रभु गए थे चार मन चार महीना रहे थे उधर वेंकट। वो घर अभी भी वहीं पे रहते हैं हम लोग वो घर पे बैठ के डिस्कशन भी किए थे तो वेंकट भट्ट का घर है तो वेंकट भट्ट के साथ चेतन में आपको काफी चर्चाएं किए थे वेंकट घर का जो परिवार वेंकट भट्ट पर का जो परिवार जन है जिसमें गोपाल भट्ट गोस्वामी आए उनके पुत्र तो वेंकट भट्ट के भाई के जो परिवार आ रहा है उसमें मुरलीधर भट्ट आते है सामने जगन्नाथ मठ है जिनका ये लोग ध्यान जिसका भी ये लोग ध्यान रखते हैं मुरलीधर भट्टर तो वहाँ पे जगन्नाथ जी की जो डीटीज है वो चेतन हाथों से बनाई ने भी तो ये है मुरलीधर भट्ट जो उधर आया था ओ, उनके साथ वसुदेवन एक विद्वान है वो ये परिक्रमा तो तो तो होती है ना हाँ। पालकी पर चार लोगों से तो वो एक डंडा टूट गया था तो बच्चे के सर पे जो ऑलरेडी किसी को बता बता।, तमन को बता रहा रहा था। था। तो। पक्का चरण छू गया था तो मुरलीधर भट्टो ने देखा कि ये इसका क्या भाग्य है चरण छू गया मुझे पूरी तो कहानी याद है ठीक है जब तो, तो उपाध की जाए श्रीमद भगवद है थारू